लेसन फोर्टीन पेज नंबर वन फिफ्टी फाइव छोटा छोटा सा काला काला सा बहुत बहुत सा थोड़ा थोड़ा सा छोटी सी चिड़िया मैं पतले से कपड़े पसंद करती हूँ फूल सी महिला कुत्ता सा जीवन पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स मुझ अच्छा लड़का शेर सा दिल सा शेर का सा दिल लड़की की सी आवाज रोमियो का सा प्रेम हमारा सा दुख कुत्ते जैसा जीवन इजराइल जैसा देश इज़राइल जितना बड़ा क्षेत्र वाला वाला बैल वाला पैसे वाला हिंदी वाला पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन एक सौ रुपये वाली कलम पचास रुपए वाला टिकट फल वाला दूध वाला केले वाला रिक्शे वाला पत्थर वाला मकान मिट्टी वाला मकान साउल वाला गांव वाला शहर वाला आप वाला आप आम आदमी पार्टी मुस्लिम लीग वाला लाल साड़ी वाली महिला पेज नंबर वन फिफ्टी एट वाला लाल वाला लाल वाला कपड़ा लाल कपड़ा यह वाला वह वाला पहले वाले कपड़े पहली वाली चीज़ इस वाले को इन वालों को वाला ऊपर वाला कमरा नीचे वाला कमरा बीच वाले कपड़े पास वाली दुकान स्टेशन के पास वाला थाना पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन वाला बेचने वाला बोलने वाला देने वाला मैं शाम को दिल्ली जाने वाला हूँ उसकी शादी होने वाली है मैं दिल्ली जाने ही वाला हूँ वह घर लौटने ही वाला था पेज नंबर 163। आम इसराइल काला क्षेत्र चिड़िया टिकट पतला पार्टी बैल मुस्लिम लीग शहर आवाज कलम क्लास गाँव जीवन देश, पत्थर प्रेम मिट्टी रोमियो वर्षा शेर